वत सहनौन सह वीर कर्वावै तेजस्वीनावती तमस्तु मि विषा वह ओ शाति शांति, ही शांति, ही शांति ही।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 मान करके वो उपासना करता है जो ऐसा जान लेता है वो परमात्मा को भी जानने लगता है तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ। जी तो जो जो एक बात जानता है वो मानता है या फिर वो पुरा -पुरा नहीं या फिर वो पूरा पूरा नहीं जानता जिसे,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 फिर प्रयास कर लो एक बार बोलो को प्राप्त करने के लिए पाँच चित्र और हर चित्र में तीन चीजें तो उन तीनों को भी क्या चित्र मानेंगे एक चित्र चित्र में तीन चित्र है। ऐसा नहीं है वो तीन चित्र हैं वो अलग अलग स्तर पे कहे जा रहे हैं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 परमात्मा को मानने का और परमात्मा को पाने का मुख्य और प्रथम साधन तमें वो विदित्वा अति में तो परमात्मा को जानने के फिर ये अलग अलग साधन हो गए सूर्य सूर्य को जानते हुए वो परमात्मा को जान रहा है रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान कर रहा है उस शैली में देखेंगे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 ये सब तो आ रहे चित्र है पृष्ठ संख्या चार सौ चार सौ बारह इसमें मुझे लोगों के बारे में कई बार हम लोग हैं सात लोग लोग पे इससे कोई उसमें भी उसकी व्याप्त तो है है क्या अलग अलग जगह लोगों का है एक तो लोकों के स्थान हैं स्थान हैं उनको भी लोक कहा जाता है जैसे कि ये लोक हो गए अंतरिक्ष लोक और द्व्यूलोक अब उस द्व्यूलोक में जो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 स्थलों थलो, के अंदर और फिर इसके सात लोग भी हैं ठीक है वो सात चरण हैं तीन है तीन के ही भेद करके उपभेद करके अलग अलग कर देंगे तो सात चरण कर देते हैं तो जो भी लोक ले लें आप ये तीन लेना चाहे तीन ले लें सात लेना चाहे सात लेना है कोई भी लोक है सारे लोक उन लोगों में तो ये आता परो दिवो ज्योतिर्दीप्य सबसे भी परे जो ज्योतिदीप्त हो रही है वो सबके ऊपर है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 उसमें करोड़ों अरबों सूर्य होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे सौर मंडल करोड़ों अरबों होते हैं उसको मिलाकर के एक गैलेक्सी बनती है और ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं एक एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ों सूर्य सौर मंडल है और ऐसी गैलेक्सियां भी करोड़ों अरबों हैं इसी में ही नहीं इतना मतलब अनंत है उस सबसे भी ज्यादा उस सबसे भी बड़ा जितने भी हैं जितनी खोजी गई हैं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 जितने भी हमारी परिकल्पनाएं, जितना भी हमारा ज्ञान है उस सब से भी ऊपर सबसे भी बड़े वो सब उसी पे आधारित है सबका ग्रहण हो जाएगा इसमें विश्व से विश्वतः ही नहीं है उसमें विश्वतः सर्वतः कि कोई जानता है और तो मानता मानता नहीं ऐसा इस तो कौन कहेगा जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूँ अच्छा चलो किसी ने कहा कि मैं जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ इसका मतलब ये कि वो पूरी तरह नहीं जानता वो नहीं जानता है अथवा केवल बहस करने के लिए कह रहा है कई बार चर्चा करने के लिए भी बोलता हूँ मानता तो है वो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 तो जाना मैं धर्म मैं जानता हूं प्रवृत्ति नहीं हो रही है मेरी क्योंकि अंदर बैठे हुए संस्कार उधर नहीं बढ़ने दे रहे बुरे संस्कार हैं जानता तो है और वो मान भी रहा है हाँ ये धर्म है ये अधर्म है प्रवृत्ति नहीं हो रही है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 कह सकते हैं बिल्कुल वो इतना प्रबल नहीं हुआ है सामान्य रूप से जान रहा है जानना वहां पर किस रूप में है कि उसने भी वो सारे ग्रंथ पढ़े जो पांडवों ने या युधिष्ठिर ने भी पढ़ लेते ग्रंथ सारे वो ही पढ़ चुका है सब चीजें जानता है वो शास्त्र सारे पढ़ लिए इस रूप में जान लिया है उसने लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं हो रहा है कि वो मेरे लिए हित है वो अधर्म का रास्ता ही अपना रहा है अधर्म में अपना हित देख रहा है वो वो मान रहा है इसलिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है ये भी लग रहा है ये अच्छी चीजें हैं होनी चाहिए करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहे नहीं कर रहे अब मान लो किसी ने जान लिया कि बीड़ी पी, सिगरेट पीने के यह हानियां हैं जान लिया खूब अच्छी तरह से इंटरनेट पे सारा देख लिया किताबें देख ली अनुभवियों से सुन लिया कि हाँ ऐसे ऐसे, ऐसे इससे हानि होती जान लिया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 ये सब ऐसे जैसे कि ब्रह्म ही ब्रह्म है दृष्टि है देखने की और इस सब सबके उत्पत्ति करता पालन करता और विनाश करता वही है ये सोच करके शांत होकर के उपासना की अब कोई उद्विग्नता नहीं शांति आ गई इसको सर्वम ब्रह्मा इसको इस ढंग से देख सकते हैं कि सादा पानी हमारा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 इस ढंग से जब व्यक्ति देखने लगता है तब यह वचन निकला सर्वम खल ब्रह्मा। सब कुछ ब्रह्म है तला नीति शांत है उपासित है वेदांतर्शन में भी शुरू में अब सूत्र आता है जन्माद्यता जन्म आदि अस्य यथा इसका जन्म आदि जिससे होता है वह तो ब्रह्म की जिज्ञासा की किस ब्रह्म की जिज कर रहे हैं किस ब्रह्म को जानना है, तो है जन्माद्य यथा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 कभी भूकंप आ गया कभी अतिवृष्टि हो गई कभी अनावृष्टि हो गई इत्यादि प्रकृति में भी बहुत सारी उथल पुथल दिखाई देती है नव समय कष्ट भी होता है बाधा होती है प्रतिकूलता होती है तो उस समय भी वो दुखी हो जाए भई ये परमात्मा की पालन प्रक्रिया का ही एक भाग है और मान लो मानवकृत कुछ उपद्रव है भी तो भी परमात्मा का पालन तो अभी भी चल रहा है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 सड़क है कहीं से टूट रही है अब सरकार तोड़ रही है उसको कुछ और बन रहा है बन रहा है तो बना देगी तोड़ रहा है तो फिर बना देगा वो सरकारी का तोड़ रही है तो उसमें चिंता नहीं होती और दूसरा कोई तोड़े तो पता है पता नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा क्या होगा लेकिन सरकार है अधिकारी है पिता है जो भी अधिकारी है वो जब इसको करते हैं तो पता है कि यह टूट रहा है तो लगेगा दरवाजा टूट तो रहा है त्यौहार टूट तो रही है कुछ और टूट रहा है तो वही कुछ बनने के लिए हो रहा है पता है रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए तो शांत रहता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत् चलानी शांत उपासिता अब जो सर्वम खलविदम ब्रह्मा से यहां पर ले लेते हैं कि भई अद्वैत है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है तो देखिए आगे के वर्णन और क्या कहें बोले अथा खलु कर्तुमय पुरुष और ये पुरुष है जो कौन सा है कर्तुमय है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 जो किया जाता है और ये थे जिसके द्वारा किया जाता है उसको विक्रतु बोलते हैं बुद्धि को ज्ञान को उसको विक्रतु बोलते हैं अध्यवसाय को उसको विक्रतु नाम से कहा जाता है और यह करोति जो करता है उसको विक्रतु बोलते हैं कर्ता में भी है कर्म में भी है करण में भी है और कर्ता में भी है तीनों तरह से क्रतु का कथन मिलता है नादि कोश में भी दिया है महर्षि ने और यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में यह करोति ये अर्थ भी दिया है जीवा जीव भी क्रतु है हे क्रतो ओम स्मर ओम क्रतो स्मर हे क्रतु हे कर्मशील मनुष्य वो तो करने वाला ये कर्ता में यह करोती सक्रतु यहां पर क्रिया कह अथ खु क्रतुमय पुरुष पुरुष तो यहां आई चुका है जीव कैसा है ये क्रतुमय है क्रियामय है और ज्ञानमय है कर्म और ज्ञान दोनों को अर्थ, दोनों अर्थों को हम लेंगे यहाँ पे दोनों को लिया जा सकता है आगे यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवती इस लोक में ये पुरुष ये जीव जैसा होता है यथा क्रतु जैसे कर्म वाला जैसे ज्ञान वाला होता है इस लोक में मतलब इस जन्म में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 अर्थ होगा कर्मानुसार ही आगे साधन मिल जाएंगे जैसे कर्म है वैसा ही प्राप्त होगा कर्मानुसार प्राप्त होगा अब ये जो क्रतु है ये इस ब्रह्म से भिन्न है ये सब कुछ ब्रह्म है उसको जल है तब जलानी उपासिता है ये उपासना करने वाला कोई और है ब्रह्म की उपासना कर रहा है उपासिता ये उद्देश्य किसी और के लिए है दोनों अलग अलग है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 तो जैसे इस जन्म में कर्म है वैसे ही कर्म अगले जन्म में भी होने लग जाते हैं। इस जन्म में कुछ और अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या करूंगा ये चिंता उसको नहीं होती है शांत उपासित है शांत होकर के उपासना करता है। इस जन्म में अच्छे कर्म किए अब ये चिंता नहीं करता कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा हो होगा क्या जैसे कर्म इस बार किए हैं वैसे हो जाएगा इसमें परेशानी कहा है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 ज्ञान और कर्म ये मृत्यु के बाद में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ दो चीजें जाती हैं कर्म और ज्ञान दो चीजें ज्ञान कर्मणि समन्वा अभे थे कर्म मतलब हमारा हमने जो कर्म किए हैं उससे जो हमारा कर्माशय बनाए वह पाप और पुण्य कर्माशय और ज्ञान जो हमने समझ पैदा किए है जो अनुभव लिए हैं जो संस्कार हम ले हैं वो संस्कार जाएंगे संस्कार ज्ञानात्मक ही तो होता है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 ऐसा ही आगे होता है और ये जान करके वो क्या करने लग जाते हैं सक्रतुम कुरी था वो क्रतु करे अब कर्म करें वो ज्ञान को प्राप्त करें अपनी ज्ञान को बढ़ाए अपने कर्मों को बढ़ाए पुण्य को बढ़ाए सक्रतुम कुर्बी था क्रतु को करे क्यों क्योंकि जैसे यहां करेगा वैसे ही वहां पर होगा इसलिए कर्म करें यह कर्म का उपदेश हो गया यह परमात्मा की उपासना भी है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 सक्रतुम कुरबीता जो कर्म करे ये जिसके लिए उपदेश है वो जीव एक अलग ये तीनों चीजें यहां पर परोक्ष रूप से आई रही हैं सीधे सीधे भी कह सकते हैं सक्रतुम कुर्बीत है इसलिए वो कर्म करें कुर्वण ने वे है कर्माणी वाली बात है कर्म करे ही कर्म करता है आगे अब पीछे तो तीनों का वर्णन आ गया अब आगे के वर्णन में ये किसका वर्णन है ये चर्चाएं चलती हैं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 ठीक होते हैं और वो सफल हो जाते हैं सत्य संकल्प है आकाश आत्मा जो आकाश जैसा है आकाश के स्वरूप वाला है आ, आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व सर्व कर्मों को करने वाला है सर्वकामा सब सर्व कामनाएं करने वाला है सर्वगंध सब गंध वाला है सारी गंध उसमें ही है सर्व रस सारे रस उसी के अंतर्गत हैं सर्वम इदम अभ्यात्तः जिसने सबको व्याप्त कर रखा है जो सारों और विद्यमान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 बाकी सब तो उसको उतना आदर नहीं देते कुछ तो मानते ही नहीं है उसको तो जितना आदर उसका होना चाहिए उतना तो उसका कभी भी नहीं होता दूसरे जीव तो ऐसे ही रहते हैं, तो कैसा है वो अनादर अब ये लक्षण कह दिए गए बस अब और कुछ नहीं कहा यहां पर अब ये किसका वर्णन है ये आत्मा का वर्णन है या परमात्मा का वर्णन है परमात्मा का वर्णन हमें कुछ कुछ चीजें हमारे आत्मा के साथ भी जुड़ सकती है सत्य संकल्प है तो जीव के तो सारे संकल्प सत्य नहीं होते असत्य भी होते हैं मंत्र को मिलता है सत्या संतु यजमानस्य काम यजमान की कामनाएं सत्य हो जाए सत्य हो जाए मतलब सफल हो जाए यजमान की कामनाएं सत्य हो जाए मतलब जैसी कामना है वैसा हो जाए घटित हो जाए उसको वैसा मिल जाए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 प्रकृति की रचना इससे संबंधित तो सारे संकल्प पूरे कर लेता है और जीवों के बारे में भी तो उसके संकल्प है कि सारे जीव ऐसे हो जाए <laughs> सारे धार्मिक हो जाएं सारे निष्काम हो जाएं सारे योगी हो जाएं सारे मेरे साक्षात्कार करने वाले हो जाएं सारे मेरा आनंद ले लें ऐसा वो चाहता है ना पूरे पूरे हो गए वो उसके किसी न किसी दिन तो पूरे हो जाएंगे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 जिसका वर्णन चल रहा है क्योंकि वहां तो स्तुति करके छोड़ दिया अब आगे क्या कुछ कथन तो हो उसके लिए ऐसा तो महा आत्मा अंतर हृदय ये आत्मा मेरे हृदय में है। अंतर हृदय में है। मेरे अंदर है यही आत्मा जैसी ऊपर बताई गई है कैसी अणियान ब्रिहेरवा से, चावलों से भी छोटी चावल से भी छोटी है यद से भी छोटी है और सरसप सरसों से भी छोटी है अनियान है श्यामाक आदवा श्यामाक नाम का कोई अन्न होता है कुदाने जंगलों में होता है सावा बोलते हैं आजकल श्यामाक से भी छोटी होती है श्यामाक तंडुलादवा, उसका जो अंदर का बीज होता है तंडुल वो भी छिलके सहित तो होता है वो थोड़ा बड़ा होगा छिलका हटाएंगे तो थोड़ा छोटा होगा जैसे धान के लिए भी होता है ये उससे छोटी है ये उससे छोटी है ये मेरे हृदय में है मेरे अंदर है ये उसको प्रतीति हो रही है ये जो इस तरह के गुणों वाली आत्मा है ये मेरे अंदर है मेरे हृदय में है आगे एशा में आत्मा अंतर हृदय ये आत्मा मेरे अंदर हृदय में है कैसी जायान पृथ्विया जो इस पृथ्वी से भी बड़ी है जायान अंतरिक्षात, जो अंतरिक्ष से भी बड़ी है जायान दिवो इस द्व्यूलोक से भी जो बड़ी है जयान एभ्यो लोकेभ्य वो इन सब लोगों से बड़ी है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 उस स्वयं को अपनी आत्मा ना कह के मेरी भी आत्मा मुझ आत्मा की भी आत्मा ये परमात्मा है ये ही मेरी आत्मा है जैसे जैसे हम शरीर के लिए कह देते हैं कि ये मेरी आत्मा है मुख्य चीज है प्राण यही है ऐसे मेरा भी प्राण मेरी भी आत्मा ये परमात्मा है इस रूप में जो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा आगे देखिए आगे भी वर्णन से पता लगता है केवल एक टुकड़ा उठा करके देख लेंगे पकड़ के तो फिर कहेंगे तो उसके तो कुछ के कुछ अर्थ निकल जाएंगे लेकिन मान लीजिए ये पूरा हम खंड देख रहे हैं चौदहवा है खंड इस सारे को देख करके अर्थ करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये इसका तात्पर्य है ये आत्मा है या परमात्मा है देखिए आगे और क्या कहते हैं उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्व रस सर्वम सर्व इदम अपनादर ये बिल्कुल वो का वही है जो दूसरे के अंदर दिया गया था दूसरे प्रभाग में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 ये शांडिल्य विद्याल ठीक है कुछ न कुछ माइक पास में रखिए हाँ ये तो उपनिषद का वचन है ना ये सर्वम थल ब्रह्मा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 ये सब क्या है ये सब क्या है ये सब परमात्मा ही है जैसे उसी की रचना है उसी की व्यवस्था है इस रूप में देख रहे हो सर्वम खल विदम ब्रह्मा उसके रहित एक भी स्थान नहीं है एक भी क्षेत्र नहीं है सब कुछ वो विद्यमान है ब्रह्ममय है ये सब सर्वम खल विदम ब्रह्म हम आटे के हलवा बनाते हैं दूध से चीज बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं मिठाई है ये मिठाई है ये केवल मिठाई है क्या और भी चीज है लेकिन फिर भी उसको कहते हैं नाम ही मीठा रख देते हैं उसका मीठा है क्यों क्योंकि मधुरमय है मधुर इसमें घुसा हुआ है बहुत व्याप्त है सब जगह खूब अच्छी तरह से प्रचुरता से तो कहते हैं मीठा है उसका नाम ही मीठा बोल देते हैं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 सभी चवीग साथ ओम शी